है बाद ख्याख्या बाईस सुर नाथ भजमानी मोर रन चर सात नानी हरभूषण मुंसम भलवंदा कुमार दिन भजवंदा sumdar ah van parv rangana vanjana man bhara sumdar van parv arupa tau bhagavan tanin avara ta sumdar van tanin arupa om jai rehu ati karam करपान सदे भव करम ओ भजन कााम सदे आन क्रम वचन मंत्र दरिहार जौनय रूप भूप को करण दो चलायेल गा दस मारित सिन्द तक जबा जस विधि दिलाई सुनू मा शो कथा सुहाई लक्ष्मण गये बन जगत ले मंद फल कम बोले राम सुदासन बो दिए सुपा राम चंद्र गेपन सब चंद्र गे पर कथा चल रही है लंका में यहां देखते हैं कि सुर्ख नखाने जाकर के रावण को खूषण के शराते मारे जाने की खबर दी और फिर ये भी बताया कि किस से सेना मुस्ती काटी गई और रावण ने ये सब समाचार जब खुश से सुना तो अपने सवा सोट करके अपने घर गया और रात में जब लेटा पड़ा तो उसे नींद नहीं आई और वो विचार करने लगा नाना प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे है। एक देते हैं एक बात देखेंगे जो अभी यहाँ से भगवान की ऐश्वर्य का वर्णन आता रहता है ऐश्वर्य माने उनकी शक्ति ईश्वरत्व स्वामित्व सर्वशक्तिमत्ता उनका उसका उल्लेख गोस्वामी जी जहाँ कहीं कोई प्रसंग आता है तो उसी के बहाने उसका वर्णन करते रहते हैं शुक्न कारण जैसे राम से भगवान राम के बल शक्ति का वर्णन किया तो वहां बड़े विस्तार से गोस्वामी ने लिखा के उसने किस किस प्रकार से बताया कि भगवान राम कैसे शक्तिशाली हैं, देखने में बालक हैं कोमल हैं कम आयु भी हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली है अब इसको केवल शाब्दिक रूप में ही देखकर के बालक हैं और शक्तिशाली हैं। यही तक बात समाप्त नहीं हो जाती आप देखेंगे परम ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्मात सूक्ष्म है और ऐसा लगता है कि वो तो कुछ है ही यहाँ तक भी लगने लगता है व्यक्ति को वो तो है ही कुछ तो तो है तो तो ही नहीं लेकिन वो परमात्मा जो वो इतना सूक्ष्म है लेकिन सर्वशक्तिमान वही हो सारी शक्ति उसी में स्थित है। परमात्मा सर्वशक्तिमान क्यों है तो देखो उसका विचार करने का लिए एक तरीका यह है कि परमात्मा सदवस्त्र है और बाकी सब मिथ्या है तो सद्वस्त्र में शक्ति होगी कि मिथ्या में शक्ति परमात्मा स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है और बाकी जो कुछ असत है वो सब परमात्मा पर ही निर्भर करता है तो जो स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है वो शक्तिमान होगा कि जो कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है वो शक्तिमान होगा समस्त जगत अगर परमात्मा से उत्पन्न होकर के परमात्मा पर ही निर्भर करता है जैसे मिट्टी से घर होकर के वो घर मिट्टी पर ही आश्रित है तो घट में शक्ति है कि मिट्टी में शक्ति अब देखो ये दृष्टि उत्पन्न करती है विचार करने के लिए शास्त्र को पढ़ते पढ़ते इस प्रकार की दृष्टि जागृत है आंतरिक दृष्टि ज्ञान दृष्टि है कि परमात्मा अपनी शक्ति से विद्यमान है इसलिए वो सशक्तिमान है और बाकी समस्त नाम रूपात्मा विवेद उससे उत्पन्न होकर के उसी पर आश्रित है इसलिए उसकी उसमें यदि कहीं कोई शक्ति घाषित होती है तो उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है सब शक्ति तो उसी परमात्मा की है। दूसरे जीव के लिए भी ले लो जीव क्या है अंतर काल में प्रतिदिन चिराभास जीव है और ये चिताभाष कहा गया आया जब तक परमात्मा रूपी बिम्ब न हो चिताभा कहा गया तो जाए तो चिगाभाष तो एक और बिंब रूपी आत्मा पर निर्भर है और दूसरी ओर अंताक्रमण के ऊपर निर्भर है तो जब ये जो जो चिटाहा दूसरे के ऊपर निर्भर होगा इसमें क्या शक्ति होगी शक्ति तो उसमें है उसमें जो कि इसमें प्रतिबिंबित होकर प्रतिबिंब उत्पन्न कर रहा है तो उस आत्मा में शक्ति होगी उस परमात्मा में शक्ति होगी तो जीव की शक्ति कितनी अब जीव की शक्ति उतनी नहीं जितना प्रतिबिंब है जितनी आप आशा कर सकते हो शक्ति है एक आकाश में सूर्य है एक पानी में दिखाई देने वाला सूर्य है अब आग आकाश के सूर्य की शक्ति को देखो अब पानी में में होती हुई शक्ति को देखो अब पानी में प्रतिबिंब हो रहा है कि प्रकाश दिखाई दे रहा है और हो सकता है उस समय थोड़ा बहुत प्राप्त भी <coughs> लेकिन ये देखो कि उस समय प्रतिबिंब में कितनी शक्ति है और ऐसी अगर कुछ तो किसकी शक्ति हो अपनी पुरुष की है गा? कोई दो आकाशीय कही प्रतिबंधों में जो कोई तो शक्ति प्रकाश आती है उसी की शक्ति है इस प्रकार से बुद्धि इस प्रकार ये बने कि परमात्मा स्वयं अपनी शक्ति से विद्यमान होकर के एकमात्र तो सत्ता है और शक्तिमत्ता है और बाकी तो सब उसी को पर होने वाले हैं उनमें कोई शक्ति है ही नहीं पहली बात कही यदि भाषित होती है शक्ति तो उसी परमात्मा की है जीव में भी यदि कोई शक्ति भाषित होती है जीव को ज्ञान है उसकी बुद्धि में उसने कुछ अध्ययन किया पढ़ा लिखा सीखा जाना बुद्धि में बड़ा बुद्धिमान बन गया तो ये सब बुद्धिमत्ता उसकी किसके ऊपर नजर करती है कोई अपने आप को संतो तो परमात्मा की सत्ता से उसमें आकर के बुद्धिमी की चेतना आई पर बुद्धि अपने बुद्धिमान भी करेंगे इस बुद्धिमत्ता का व्यक्ति को अभिमान कितना करना चाहिए अपनी बुद्धि का अपने विचारों का अपनी समझ का क्या अभिमान ये दृष्टि इस प्रकार के नाम है तो वो देखते हैं अब जो सामने इसी बात को धीरे से कि भगवान राम जो है सर्वशक्तिमान है और उनकी कितनी महान शक्ति है वो सबका वर्णन आता रहता है तो बार बार देखते हैं जो शक्ति को उसके वर्णन का शुभ प्रसाद बता दिया की देखो, देखो देखत बालक काल समाना देखने में तो बालक जैसे है लेकिन काल के समान है वो परमधीर धनभी गुण नाना अच्छ प्रताप को उठाता खड़भ गर मनुष्य को लाता तो देखते हैं कि उनकी शक्ति का वर्णन उसने किया था ऐसे रामा को भी अब समझ में आने लगा कि जब ये प्रदूषण मारे गए चसरा मारे गए तो, तो रामा सोचता है की जैसे हमारी दुखनी शक्ति वैसे शक्तिमान तो वो भी है अगर प्रदूषण मारे गए तो उसके माने है कोई साधारण दुख तो उसको मार नहीं सकता उनको परमात्मा इसलिए वो सोचता है रात में पड़े पड़े कि नर असुर नाग खज में के देखते हैं जितने भी देवता है मनुष्य हैं या अज्ञान निशाचल लोग हो सकते हैं वो हैं नाग लोग के पाताल लोग के जो बात के हैं वो लोग खग आकाश में बात करने वाले वो लोग कोई भी जितने भी हैं ये तो मोहरे अनुसर का को तो नाही तो कहते हमारे अनुचर के बराबर भी कोई नहीं है हमारे ब्राह्मण संस्था हमारे बराबर तो को कोई है ही नहीं हमारे किसी सेवक के नौकर के बराबर भी कोई नहीं और कहते कि ये खरदूषण तो बहुत शक्तिशाली थे में संबल बनता नौकर की बात अलग ये तो खरदूषण तो हमारे भाई हमारे समान समाज शक्तिशाली है कहते हैं को मारे जिन्हें भगवंता तो कहते हैं जिनमें बिना भगवान के खिलाई को कौन मार सकता है ये बात उसकी विचार करता है तो उसके समय में है अनुमान लगाता है अब ये सब अनुमान है उसकी बुद्धि का तो देखो ऐसा लगता है कि भगवान ने है उन्हीं अवतार लिया है उन्हीं खरदूषण को मारा है तो भगवान के लिए सोचता है बंधन वहीं भारा कैसा कैसा लगता है तो भी भगवान ने अपनी देवताओं की रक्षा करने के लिए और पत्नी का भारण करने के लिए जो भगवान कभी ने अवतार ये भगवान ने अवतार दिया है तो मैं तो मैं जाए हज करूँ तो ठीक है भगवान आ गए बहुत अच्छी है अब हम जाकर के उनसे हम बैर करेंगे हद के मैंने जबरदस्ती हम जबरदस्ती जा उनसे बैर करेंगे ऐसा उसने निश्चय दिया उसने सोचा कि भगवान अगर अवतार भी लिए होंगे तो हमसे जानबूझ करके बैर होने नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो स्वभाव ऐसा नहीं किसी को बैर करें उनके मन में तो बैर नहीं आएगा और जब बैर नहीं आएगा तो हमारी भी लड़ाई कैसे होगी इसलिए वो चाहे वैर ना करें लेकिन हमें अपनी तरफ से गैर पैदा करना पड़ेगा जब हम बैर करेंगे तो बैर तो क्या लड़ाई होगी तो बैर होगी लड़ाई होगी तो होगा प्रभु सर पा कर दौड़ तब युद्ध होगा भगवान के पास लगेंगे तब हमारा उद्धार होगा अब देखो ये रावण भी कोई साधारण देख नहीं असुर है तो भी महान प्रचंड असुर है और देखो एक प्रकार की भक्ति भी है भगवान भगवान की भक्ति नाना प्रकार की है क्योंकि भक्त में घर एक और भक्त है भगवान होते हैं तो भक्त और भगवान में जितने के हमारे लौकिक संबंध जितने प्रकार के हो सकते हैं उतने ही प्रकार के संबंध भक्तों में भगवान के साथ जोड़े जैसे तो हमारा संबंध होता है कि हमारे पिता हैं, हम पुत्र हैं एक संबंध ये देखते हैं तो हमने कहा भगवान का हमारे पिता का हम उनके पुत्र उसने देखा एक पति होता है पत्नी होती है तो कहा भगवान तो हमारे पति इस प्रकार की भक्ति होगी किसी ने देखा कि हमारे पुत्र भी है तो कहा कि देखो जैसे पुत्र को हमारा प्रेम होता कैसे हमारा परमात्मा से प्रेम में तो परमात्मा को मेरा पुत्र ऐसे करके प्रेम और देखते हैं संबंध की कहीं संसार में संबंध होता किसी से मित्रता तो कहा जैसा मेरा मित्र है हमारे मित्र के साथ संबंध है प्रेम संबंध हमारा आपस में ऐसे हमारे भगवान से भगवान हमारे मित्र है तो जितने हम संसार तो से संबंध इस प्रकार के दिखाई देते हैं वो सभी प्रकार के संबंध लोगों ने भक्तों ने भगवान से जोड़े हैं नाना सखा एक नरसिंह भक्त हो गया नरसिंह भक्त के भगवान कैसे थे अब वो व्यापारी नरसिंह तो भक्त तो व्यापारियों को क्या होता संबंध एक तो दूसरा कोई ऐसा होना चाहिए जो फाइनेंस करने वाला होना चाहिए व्यापारी को तब नरसिंह भक्त के भगवान को फाइनेंस एक जगह नर ने कहीं से भाग रखा और उसका ट्यूटे खत्म हो जा रही थी अब वो बाबा आफट आगे हुए था अब भगवान नरसी क्या करेंगे भगवान तुम्हें नहीं तो क्या भगवान आए देकर के पैसा और उसको में उसको किया तो आप देखो जितने दुनिया में कहने के का जितने भी संबंध दुनिया में हो सकते हैं भक्त लोग भगवान से वही सम्बन्ध जोड़ लेते हैं रावण ने कहा संबंध बैठ का दुनिया औसत हो दुश्मी में आते हैं और जब शत्रु होता है तो शत्रु का व्यक्ति बहुत चिंतन करता है क्या दर्ज के चिंतन करता हो चाहे हमारे चिंतन करता हो लेकिन वो शत्रु की आज बहुत आती है तो कपास उनके साथ में बैल भक्ति है तो बैल भक्ति का रामायण में राम और देखो जितने भी भक्त नाना प्रकार हैं उनमें तो से बैलभक्त है हमारे ये कहते हैं कि दुनिया का संबंध तो नाना प्रकार के हैं लेकिन उन संबंधों को छोड़ो माँ का संबंध बाप का संबंध पुत्र का संबंध भाई का संबंध इन सबको भूल जाओ जो संबंध आपको संसार का बहुत अच्छा लग रहा है चलो भाई वही संबंध परमात्मा से जोड़ो परमात्मा से किसी प्रकार से कोई संबंध जोड़ लो माता पिता पुत्र भाई बंधु कोई किसी प्रकार का परमात्मा से संबंध जोड़ना तो चाहिए कि व्यक्ति का कल्याण तो रामा जी अपने आप को देखो अब वो ये सब बात सीक्रेट रखता है अब जब विचार कर रहा है तो सवाल नहीं विचार कर रहा अब ये बैठे जितनी बात है सो रहा है तो अपने कमरे के भीतर अपने चारपाई पे लिटाए हुआ रजाई लड़े हुए मुंह हटे हुए उसके भीतर ही बड़े बड़े सोच रहा है हो सकता है कि भगवान ने अवतार दिया हो सकता है मारा हो भगवान अगर अवतार ले लिए हैं तब अब क्या करना चाहिए <ुण> तो आ, तो वे अवतार लिया है तो असलों को सबको मारेंगे मारेंगे ये सब करेंगे इसीलिए अवतार लिया अच्छा है और पदयोगाओं को रक्षा करने के लिए लिया है तो अब हमको क्या करना चाहिए अब बस अब वो सोचते सोचते उसने सोचा कि भगवान से अब हमारा तो बस जैसा हमारा स्वभाव तैसी हमारी भक्ति होगी वो कहता है तो यही भजन नाम से अरे भाई हम काम से स्वरूप हमारी आदत रजोग स्वभाव हमारा हमसे कहा हम भगवान से प्रेम करें भजन करें उनकी सेवा करें एह, उनको अनुकूल करके माने उनकी कथा माने ये सब हमसे कहाँ हो तो कहते मन कर्म बचा मन पर जड़े आ तो कहते मन बाने से उसने फिर पूरा ज्यादा कर लिया बस अब अच्छा सब प्रकार से हमें ये कही बात मन विचार कार्य निर्णय अंत में ये कर लिया कि बस हमें भगवान से दय भक्ति करनी है और उसे जबरदस्ती करके सफलता करनी है और जबरदस्ती करके उनको लग के लिए उनको तैयार कराना है लड़ना है और यहाँ पर ज्यादा प्राथमिक है तो सीधा जो हर बात संचेद कहते हैं रावण ने यही सोच लिया की अठेरे अठेरे होना अब हमारे इतने सेवक हैं इतने सहायक हैं इतना परिवार है और ये सब सब एक साथ मुक्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात सब का परिवार रुप हो जाए एक साथ तो जगह पर उतार ही रामचंद्र शुक्ल ने एक साथ सुना होगा नाम जो है रामचंद्र शुक्ल जो हो गए हैं वो हिंदी साहित्य के है बहुत विद्वान लिखते हो गए हैं हिन्दी साहित्य उनका विशेष उत्तर हिन्दू साहित्य का इतिहास भी उन्होंने लिखा और बहुत से लेख उन्होंने लिखे उन्होंने रामायण के ऊपर भी तुलसीदास के ऊपर भी लेख लिखे हैं और तुलसीदास की बहुत प्रशंसा की है उनके कार्य क्या वो ये कहते हैं कि देखो भगवान मान तो भगवान नहीं है उनमें समस्त शक्तियां हैं समस्त गुण हैं लेकिन रावण भी इतना रावण हो गया और इतना महान हो गया जिसके लिए भगवान को अवतार देना पड़ा तो रावण भी कोई साधारण बुद्ध नहीं था माने उसमें भी बहुत बड़े बड़े कौन थे ये बात दूसरी है कि जब कभी कभी कभी शक्ति आ जाती है तो शक्ति का दुरुपयोग भी करता है तो रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया लेकिन उसने रावण में गुण बहुत रावण में बड़ी तपस्या की थी तब वे श्राम के पद को प्राप्त कर पाया था तब करना परिश्रम करना है? और अपने जो उसके अपने जिनको को समझता था कि मेरे परिवार के हैं मेरे राज्य के हैं मेरे बंधु जन आदमी हैं, सेवक हैं, उनके ऊपर उसे बड़ी भेदी भी थी भेजी उसे बड़ा उनके ऊपर बड़ा इत भी था उनको खाने पीने की रहने की सारी सारी सुख सुविधाएं खूब सब उनको प्रदान किए गया था तो बहुत से अगर रावण को अगर इस दृष्टि से देखे कि रामा की क्या विशेषताएं हैं है, कोई देखे तो आप ये देखें संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में विकास करे और विकास की चोटी पर पहुंचे चाहे भौतिक हो चाहे अध्यात्मिक हो जब तक कि उसके भीतर परा शक्ति डायने नहीं होता तब तक, तक ये हो नहीं पाता और वो रावण में था उसी के मन पर उसने एक और दिखाई देता बहुत दुष्ट है बड़ा अहंकारी है लेकिन दूसरी ओर देखते हैं कि भगवान उसके लिए भगवान ने अवतार दिया हमारे लिए तो भगवान ने अवतार जितना महान रावण है जिसके हाँ लिए भगवान को उतार देना पड़ा पर देख करके रावण पर उसके रावण को तो मारना पड़ा उसने भगवान को बुला दिया अवतार देने के लिए उतनी सामर्थ्य उसने किया इसलिए ये रामोचारी चरित्र इस बात की सूचना देता है कि व्यक्ति को महान बनने के लिए समस्या करनी चाहिए परिश्रम करना चाहिए और महान बनने के लिए प्रयास करना चाहिए शोर सोकर के जीवन इसी प्रकार से कि खा लिया सो गए खा लिया सो गए टह लिया गए कुछ नहीं कोई भीतर कोई शक्ति नहीं कोई विशेषता नहीं कोई महानता नहीं ऐसा जीवन क्या रखा हुआ है को जीवन कुछ जीवन कीट पतंग जैसा जीवन तलाव गए खत्म हो गए कुछ ऐसे क्या था। तो इसके लिए के लिए कैसे करता है रावण के श्रद्धे को अब अकेले में अपने पड़े पड़े रात्र में इस प्रकार का निर्णय करता है तो देखो उसका एक निर्णय भक्ति का अब ये किसी को बताता नहीं ये बात उसने नहीं करते हम तो निर्णय हो गया मन क्रम कि हमारा ये बिल्कुल निश्चित मत ये है कि बहुत संभावना इसी बात की है कि निन्यानवे परसेंट भगवान ने अवतार लिया है नहीं तो प्रदूषण को मार कोई सकता नहीं था पत्ती बात हो लेकिन थोड़ी सी बात ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता कोई है कोई मनुष्य में से कोई है हमारा शक्तिशाली मनुष्य भी पैदा हो गया हो और उसने प्रदूषण को मार दिया हो कदाचित कोई मनुष्य हो तो चलो उससे लड़ेंगे हम उसके लिए एक परसेंट जो दूसरा पक्ष था उसका भी निश्चय कर लेता है जो को, को अगर राजा का कोई पुत्र है राजकुमार कोई है और कोई साधारण मनुष्य है अगर ऐसा होगा तो उसको क्या उससे उसको उससे भी जाकर के हम युद्ध करेंगे और उसको दोनों दोनों भाइयों को मारकर कर देंगे कदम अब उनके पास है क्या उनके पास एक स्त्री है जो अब जैसे दो राजाओं के एक राजा दूसरे राजा से मिला दूसरे राजा को मरा अब उस राजा के पास जो राज्य था वो अपने अधिकार ले कर लेता ऐसे करके अब सोचता एक स्त्री के पास है उनसे मरोग नरेंद्र सिंह किया सोच करके जौनर रूप भूप नारण दो बस इतना मशय जब उसके हो गया तो उसे नींद और गई और उसरे जब उठा तो सवेरे उठने जो सब लोग उठे उसके पहले उठा जब खबर बचे सब लोग उठे तब तक, तक अंधेरे में से जल्दी उठ करके वो चुपचाप निकल करके वहाँ से चल गया और जहाँ मारीच था वहाँ चल देता है मरीच के जाने के लिए बिना बताए किसी को अकेला चुपचाप वहां से मरीच के पास जाता है चला अकेले जाग चल जान तो बने जान, जा था था, था के जान बस उसने अपना हवाई जहाज उठाया लिया उसमें बैठा उसका चल दिया और जाकर के जहाँ ये मारिश थे वहाँ पर जा पहुंचा जा बस मारिज सिंधु तक गए जहाँ सिंधु तक समुद्र था वहाँ मारिश था इसके माने ये मारिश कोई लंका में नहीं रहता था इसलिए उसको जहा देना पड़ा और समुद्र पार करना पड़ा मंका के पास हमारा जो समुद्र था उसको पार करके ये भारतवर्ष की सीमा के भीतर घुसा और यहाँ आकर के जहाँ बम्बई के पास तो स्थान जो है डुवाई त्याग के पास वहां पर जो है ये मारी के समय रहता था बस वहां आकर के मारीज के पास आ कर के मारीच के समुद्र के किनारे मारिच था इसलिए कहते हैं सिंह तक जो समुद्र के किनारे जहाँ मारीच रहता था वहां था। अब बात नहीं है की नहीं ठीक है कहते हैं कि ये मालिक जो था रमल का मामा था उसके पास वो पहुंचा उससे सहायता लेने के लिए और ये मालिक के पास क्यों गया एक बात ये थी कि अगर लंका में यही कार्य वो करता जो मालिक के पास जाकर के किया था तो फिर लंका में खुल जाता इसलिए इस तो बात को छिपाए रखने की लंका में कोई जानने ला पा और वो उसको तो छोड़कर वो मालिक बिल्कुल एक संघन में अलग रहता था और जितने थे तो उन सब से वो अलग रहता रहते माली जो वही है आगे चल करके माली स्वयं बता देगा जब राहण से बात होती है कि जब जब वहाँ भगवान राम जब उनके साथ विश्वामित्री जी के साथ उनकी यज्ञ में रक्षा अच्छा करने के लिए गए तो तालका को मारा सुबह को मारा लेकिन तालका के था और मारीच भी ऐसी गए बेचारे मारीच, मारीच, मारीच रह गए वहाँ इनको भगवान ने क्या किया की ऐसा बाढ़ मारा था कि जिससे कि बाढ़ के झोंके में ये वहाँ से सौ लोग दूर, दूर नहीं चार नील लिया उससे भी ज्यादा वो वहाँ से आकर के गिरे समुद्र के किनारे आकर के वहाँ गोवा के पास समुद्र में जाकर के समुद्र किनारे जाकर गिरा जा और जब वहाँ पहुंचा तो वहीं फिर जाकर रहने लगा और मारे तब तो उसको बड़ा कर गया वो मरा तो नहीं लेकिन बिल्कुल मर्यात पर मृत्यु के निकट पहुँच गया तो बड़ा भयभीत था वो और वो इतना भयभीत हो गया था भगवान राम से और उतनी दूर से जो चाहे तो उसे, उसे दिखाई दिया इतनी शक्ति इतनी शक्ति ऐसा जो भी आकर गए तब तो बस उसे ये दिखाई दिया की बड़ी शक्ति है उनके ये तो भगवान ही है ये बात इसके दिन में बैठ गए और बस उसके हर समय प्राण ही राम दिखाई देते वो भक्त हो जाते भगवान का भजन करता हुआ उनका ध्यान करता हुआ स्मरण पूजन करता हुआ समुद्र के किनारे चुपचाप अलग रहता था निशाचनों से मिलता भी रहता था ये निशाचन तो ये लोग समझते नहीं भगवान ने अवार लिया है इनके साथ में तो पाप बैठना ठीक अकेले बात करता है रावण ने सोचा कि हम सब भाई बंधु तो हमारे जो है उसका इंतजाम करना है सबको स्वर्ग सब पहुंचाना है स्वर्ग क्या मुक्त करना है सबको इसमें मारीच को छूट जाए तो उसको तो भी चलो समी को दे चलो इसको तो सबसे पहले उसने मारिच को ही जो है मुक्ति दिखाई मालिश के पास जब पहुंचे तब यहाँ राम जैसे गुप्त बनाई हुई अब वो तो अब राम जाने जो मालिक की बात बाद में होगी अब तुलसी राशि जो थोड़ी बात कह तो मैंने अभी तुलसी राशि चंडित रहने बैठे तो वहां से बैठे बैठे कहते थोड़ा यहाँ लौट कर क्या दंडकार क्या हो रहा है ये जो अंत में और बता दें क्योंकि रावण समय यात्रा कर तो रहा है जब कोई यात्रा करता है उसकी कर जिससे चलते, चलते, चलते, चलते, चलते, चलते, आपने गंतव्य तो तक पहुँचना है तब तक वो पहुंच जाए जब तक पहुँच जाते हैं क्या जा रहा है अभी जा रहा है जब तक ऐसे धो तब तक दूसरी बात कुछ बता दो तुमको तो इसलिए रावण के साथ और सीधा तो बता रहे हैं दंडकार की कथा कहते हैं यहाँ राम जब जुगत बनाई कि यहाँ भगवान राम ने एक युक्ति के कुमर युक्ति युक्ति उसे कहते हैं यहां पर कोई कार्य साधना होता है तो कठिन कार्य को भी सरल ढंग से बरकर लेने के लिए युक्ति कहते हैं या जो काम न बन रहा हो उसको बना लेने का रास्ता खोज लेना युक्ति कहलाती तो भगवान का मुख्य कार्य है निशाचरों का बध करना तो निशाचरों को बध करने के लिए अब भगवान अपनी युक्ति सोचते हैं और उस युक्ति में ये रावण के मन में इस प्रकार की प्रेरणा पैदा कर भगवान राम ने कि वो सीता जी का हरण कर और इधर भगवान के मन में ये भी मुझसे किया कि सीता और भगवान राम को दो दो टहने एक बात ये भी ध्यान रखें कि वो भी तुलसी राशि ने बालकांड के शुरू में कहा कि देखो गिरा बीच विरा हाँ। अर्थ जल बीच सम कहत धन न धन ये बात वो बात को तो ध्यान रखें जैसे कि वाणी और उसका और जैसे जल और उसकी लहर ये तो अलग अलग नहीं होते दोनों एक ही होते हैं कहियत तो तो भिन्न अब कहने के लिए दो तो नाम करते इसका नाम पानी इसका नाम लहर लेकिन पानी और लहर कोई दो चीजें तो तुम नाम ही मात्र तो है तो कहते हैं इसी तरह से मतलब भगवान राम और सीता नाम तो भले ही हो लेकिन है तो एक तो तो तो बस इसीलिए सीता जी भगवान राम से अलग नहीं हो सकती जैसे जल से लहर अलग नहीं हो सकती किसी प्रकार तो सीता जी भगवान राम से अलग नहीं हो सकती ये बात भी दिखाने इसलिए सीता जी के साथ भगवान बराबर रहती है तो भगवान राम में युक्ति ऐसी रची सीता जी का हरण भी हो जाए और सीता जी भगवान राम से अलग भी न हो कई बातें उसके साथ न देते इसलिए युक्ति बनाते हैं सुनो मुमाशो कथा सो आई कहीं तो भगवान ने जो युक्ति की तो शंकर जी कहते हैं पार्वती सुनो वो बड़ी सुंदर कथा है बहुत सुंदर कथा हम तुमको बताते हैं पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कथा पूछी और बहुत बातें पूछी कि भगवान ने फिर ऐसा कैसे किया फिर ऐसे कैसा किया फिर ऐसे कैसे किया लेकिन पार्वती जी ने ये संकट जी से नहीं पूछा कि भगवान राम ने सीता जी को अग्नि में कैसे प्रवेश कर दिया सीता जी, जी नहीं पूछा तो पार्वती जी नहीं पूछा लेकिन अंत में पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान हमने भगवान की कथा के बारे में बहुत बातें पूछी लेकिन कोई बात पूछने को रह गई हो तो आप अपनी तरफ बता देना तो ये कथा भगवान शंकर जी को विशेष रूप से पार्वती जी को बतानी थी क्यों